श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध उषा अनिरुद्ध मिलन राजा परीक्षित ने पूछा महायोग संपन्न मनीश्वर मैंने सुना है कि यदवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए श्री सुखदेव जी ने कहा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 और शरणागत रक्षक हैं समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो बाणासुर ने कहा भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छू प्रणाम किया और कहा देवाधिदेव आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं भगवान आपने मुझे एक हज़ार भुजाएँ दी है परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके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 अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा था और न सुना ही था स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वे बोल उठी प्राण प्यारे तुम कहाँ हो और उसकी नींद टूट गई वह अत्यंत विहवलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ बहुत ही लज्जित हुई परीक्षित बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा उषा और चित्रलेखा एक दूसरे को सहेली की सहेलियां थी चित्रलेखा ने उषा से कौतूहल बस पूछा सुंदरी राजकुमारी मैं देखती हूं कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है ऊषा ने कहा सखी मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है नेत्र कमल दल के समान है शरीर पर पीला पीला पितांबर फहरा रहा है भुदाएँ लंबी लंबी है और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया परंतु मैं उसे अभा पी ही ना पाई थी वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया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 यूँ कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता गंधर्व सिद्ध चारण पन्नग दैत्य विद्याधर यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए मनुष्यों में उसने विष्णुवंशी वसुदेव जी के पिता शूर स्वयं वसुदेव जी बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए प्रद्युम्न का चित्र देखते ही ऊषा लज्जित हो गई परीक्षित जब उसने अनुरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा मेरा वह प्राण बल्लभ यही है यही है परीक्षित चित्ररेखा योगिनी थी वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया अपने परम सुंदर प्राण को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी परीक्षित उसका अंतपुर इतना सुरक्षित था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 कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है माणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं परी परीक्षित अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था सांवरा सलोना शरीर और उस पर पीताम्बर फहराता हुआ कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलके और कुंडलों के झिलमिलाती हुई ज्योति होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनुठी हो रही थी अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वृक्षस्थल की केसर लगी हुई थी उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महलों में घुस आया है तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर रट गए मानव स्वयं कालदंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो